आज 28 दिसंबर 2017 गुरुवार का दिवस है और हरियाम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है आज हमारा इस वर्ष का अंतिम गुरुवार है और अगले गुरुवार को हम सब लोग नए वर्ष में मिलेंगे आप सबको नए वर्ष के लिए शुभकामनाएं। आज डॉक्टर नरेंद्र शर्मा और भाभी पहली बार यहाँ आश्रम आए हैं तो आप दोनों का विशेष तौर से हम स्वागत करते हैं धन्यवाद उन लोगों का आश्रम करीब करीब अगले माह आठ वर्ष पूरे हो जाएंगे जब से कार्यक्रम निमित रूप से चल रहे हैं इसमें दस जनवरी 2010 को इसका शुभारंभ हुआ था जो करीब करीब आठ वर्ष पूरे हो गए इस आश्रम का मूल उद्देश्य जैसा हम सब जानते हैं और जो जैसे शर्मा जी नया है वो भी धीरे से समझ लेंगे कि ये चीज़ हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो आध्यात्म हैं उसकी व्याख्या करने के लिए स्थापित है और इसके लिए हम एक भारतीय पद्धति है जिसे हम काश्मी और दर्शन कहते हैं अतिरिक्त दर्शन कहते हैं उसकी सहायता लेते हैं और उसमें जो लिटरेचर साहित्य उपलब्ध है वो विश्व के इतने उच्च स्तर का साहित्य है इसकी अंदाज लगाना भी मुश्किल है क्योंकि उन ऋषियों ने अपनी अंतर्दृष्टि से विज्ञान के वो रहस्य जो अब पिछली एक सदी के अंदर हमारे सामने उजागर हुए हैं उन रहस्यों को उन्होंने अंतर्दृष्टि से देखा था इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है उन बातों में और साथ ही साथ ये दृष्टि न केवल हमें कोई विद्वान या वक्ता बना देती है वरदी ये दृष्टि हृदय को बदल देती है दृष्टि को बदल देती है इंसान के व्यक्तित्व को बदल देती है क्योंकि हमारे व्यक्तित्व में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं कठिनाइयाँ समझने में नहीं हैं कठिनाइयाँ हमारे में हैं हम लोग जिस बात को लेके या जिस विचारों को लेके या जिस माहौल को लेके बड़े होते चले आए हैं और जिस विचारधारा को हमने पोषण दिया है वो संपूर्णतः द्वैत्वादी विचारधारा है हमारे हृदय में प्रतिस्पर्धा होती है ईर्षा होती है घृणा होती है लोगों के प्रति व्यमनस्य होता है किसी के प्रति मोह होता है इन सब के आधार द्वैत्वादी दर्शन है लेकिन जब हम बिल्कुल फंडामेंटल बेस से एकदम आधार से इस संसार की रचना को समझते हैं तो हमारे हृदय से ये ग्रंथियां खुलने लगती हैं मन मंदिर बन जाता है आपका जो अंतस है आपका जो अंतस है वो मंदिर की तरह पवित्र हो जाता है तो इसी भावना को लेकर हम इन सब साहित्यों को पढ़ते चले आ रहे हैं इसमें जैसे काश्मीर या जो तृक शास्त्र है इसमें शिवसूत्र स्पंदकारीिका परमार्थसार पराप्रवेशिका तंत्रसार तंत्रालोक इन ग्रंथों का अध्ययन होता आया है और वर्तमान में एक छोटी सी श्लोक श्रृंखला का अध्ययन हो रहा है जिसमें मात्र पंद्रह श्लोक हैं तीन पंद्रह श्लोकों में काश्मीर शिव दर्शन के सार को बहुत सुंदर तरीके से बताया जैसा आपको जानकारी होगी कि काश्मीर शिव दर्शन को पुनर्स्थापित करने में एक हजार बरस पहले अभिनव जी का जो योगदान था वो आज भी समय की कसौटी पर भी खड़ा उतरता है आज इतने बरस के बाद भी अभिनव गुप्ता जी की जो रचनाएँ हैं उनका विश्व की अन्य भाषाओं में लगातार अनुवाद हो रहा है यहाँ तक कि काश्मीर शो के विश्वविद्यालयों में विभाग भी खुल रहे हैं जैसे उदाहरण के लिए आप मास्को यूनिवर्सिटी में भी इसका विभाग है और <coughs> इसके बाद पिछली सदी में लक्ष्मण जी महाराज थे जिन्होंने इसको फिर से एक बार आधुनिक परिपेक्ष में जीवित किया हमारी जो एक छोटी सी संस्था है इससे हमें मार्गदर्शन हमारे गुरुदेव ने जैसा कि हमको सलाह दी लक्ष्मण जी महाराज की परंपरा से मार्गदर्शन मिलता है आज भी मिलता है क्योंकि उनकी जो शिष्य हैं प्रभादेवी माता जी वो आज भी इस आश्रम से जीवित संपर्क में है तो अभिनव गुप्त पादाचार्य जी ने अपने कुछ शिष्यों के लिए जो उन पर समर्पित थे उन पर आधारित थे और एक सामान्य बुद्धिवर्ग के थे अब चूंकि वो उन पर ही निर्भर थे तो उनका आध्यात्मिक उन्नयन करना अभिनव गुप्त पादाचार्य जी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी थी तो उनके लिए उन्होंने पंद्रह श्लोक लिखे उन पंद्रह श्लोक में उन्होंने उस सार बात को कह दी जो वो कहना चाहते थे इनका चिंतन करके हमें अत्यंत संक्षेप में सार रूप से एसेंस में काश्मीर शिव दर्शन या अद्वैत शिव दर्शन का बोध हो सकता है इन पंद्रह श्लोकों के समूह को बोध पंचदशी कहते हैं पंचदशी का मीन्स पंद्रह का समूह और बोध के लिए ये लिखी गई हैं उस अद्वैत शिव दर्शन के बोध के लिए लिखी गई इसका जो पहला श्लोक हमने पढ़ा था कि वह प्रकाश रूप है परमेश्वर शिव प्रकाश रूप है प्रकाश का मतलब होता है ये लाइट नहीं वरण अस्तित्व प्रकाश में से अस्तित्व जैसे हम कहते किताब प्रकाशित हो गई यानी कि वो अस्तित्व में आ गई इसके पहले कहाँ थी वो वो लेखक के अंतस में थी लेखक की चेतना में थी वो अब विश्व में प्रकाशित होगी तो प्रकाश यानी अस्तित्व किसी भी चीज़ का है चाहे कंकर का अस्तित्व हो पत्थर का अस्तित्व हो व्यक्ति का हो जीव जंतु का हो संसार का हो समय का हो अंतरिक्ष का हो या एक विचार का है विचारधारा का अस्तित्व हो समस्त अस्तित्व अपने जीवन के लिए एक कंकर भी अपने जीवन के लिए उस परम चेतना पर निर्भर करता है हम भी अपने जीवन के लिए उसी परम चेतना पर निर्भर करते हैं एक जीव जंतु भी अपने जीवन के लिए उसी परम चेतना पर निर्भर करता है इसलिए वो परम चेतना पर निर्भरता विश्व के कण कण की भी है और सब जीवों की भी है और न केवल इतनी अंतरिक्ष और समय की भी है ये बात जो हमको समझ में आती इसी को बोलते परमेश्वर का प्रकाश स्वरूप क्योंकि वो सब कुछ को प्रकाशित करता है और दूसरी बात उसके प्रकाश को किसी अन्य प्रकाश से मध्यम नहीं किया जा सकता सूर्य के प्रकाश के द्वारा दीपक के प्रकाश को मध्यम किया जा सकता अब धूप में दीपक रख दोगे तो दीपक नोटिफाइबल नहीं रह जाता दिखाई नहीं देता पता नहीं कहाँ रखा है क्योंकि उसका प्रकाश सूर्य के प्रकाश की तुलना में बहुत मध्यम है दूसरा प्रकाश को परमेश्वर के प्रकाश को आवृत्त नहीं किया जा सकता या तीसरा उसकी करेक्टरिस्टिक्स है उसका विलक्षण है कि उसके प्रकाश को आवृत्त नहीं किया जा सकता जैसे कि आपने सूर्य के प्रकाश को बादल से आवृत्त कर दिया अभी बल्ब से प्रकाश आर आप कपड़ा लगा दो तो दिखाई नहीं देगा उस पर। लेकिन परमेश्वर के प्रकाश को आवृत्त नहीं किया जा सकता क्यों नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस चीज़ से तुम आवरण लगाओगे वो भी तो परमेश्वर ही है उसका भी स्रोत परमेश्वर है इसलिए उसको आवृत्त करना नितान्त असंभव है परमेश्वर शिव का जो दूसरा एस्पेक्ट है क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं जब हम संसार बनाया तो एक पहलू से संसार नहीं बनता पुरुष पुरुष बनाया, तो बनाया तो संसार नहीं बनता स्त्री स्त्री बनाई तो संसार नहीं बनता सुख सुख बनाया तो संसार नहीं बनता दिन दिन तो बनाया तो संसार नहीं बनता उजाला उजाला बनाया तो संसार नहीं बनता मीठा मीठा बनाया तो संसार नहीं बनता संसार बनता है दो के मेल से इसी का नाम संसार का नाम है दो पुरुष बना तो स्त्री भी बनी सुख बनाए तो दुख भी बना दिन बना तो रात बनी अच्छा बना तो बुरा भी बना मित्र बना तो दुश्मन भी बना इस तरीके से हम हर चीज़ को एक बैकग्राउंड में देख सकते सुख का अनुभव दुख के बाद ही संभव है निरपेक्ष रूप से सुख का अनुभव जिसको हम आनंद कहते हैं मात्र शिव का स्वभाव है अन्यथा हम दुख को पाकर सुख का अनुभव प्राप्त कर सकते रात्रि हो तब प्रकाश का इंतजार होता है तब भोर का आनंद ले सकते इस तरह से जो द्वैत्वादी संसार में जो संसार में जो दो कुछ दो बने हुए हैं उस उसके परशु के दो एस्पेक्ट हैं एक है प्रकाश जिसके द्वारा हर चीज ने अस्तित्व लिया है ये उसका मस्कुलाइन एस्पेक्ट है यानी उसका जो पुरुष हिस्सा है दूसरा हिस्सा जिसको हम कहते हैं फेमिनाइन एस्पेक्ट है। वो उसका है विमर्श प्रकाश उसका अस्तित्वगत स्कोलाइन आस्पेक्ट है और विमर्श उसका स्त्रीण गुण है उसका नाम है विमर्श उसको हम सामान्य भाषा में मां भी बोलते हैं दुर्गा भी बोलते हैं काली आध्याय कई नामों से पुकारते हैं काश्मीर शोध दर्शन में उसको परमेश्वर शिव की स्वातंत्र शक्ति बोलते हैं द पावर ऑफ एप्सॉलिट फ्रीडम क्योंकि उस शक्ति का विरोध करने की कोई शक्ति नहीं है पूरे ब्रह्मांड में क्योंकि ब्रह्मांड उसी का बनाया हुआ है समस्त शक्ति का स्रोत वही है अगर एक पंखा चल रहा है एक लाइट जल रहा है मैं बोल रहा हूं आप देख रहे हो ये समस्त शक्तियां उसी एक ही शक्ति के स्रोत से निकली हुई है भिन्न भिन्न श्रोत बीजू क्या माँ बस मां ही बीज है और वो बीज अभिन्न है परमेश्वर से बीज रूप परमेश्वर शिव है और उसी परमेश्वर की शक्ति जो यहाँ पे आपको आवाज़ सुनाई दे रही है वो उसी की शक्ति है और आप जो सुनने की शक्ति वो भी उसी की शक्ति है देखने की शक्ति वो भी उसी की शक्ति है और समस्त जो हलचल हमको ये जो झाँकी दिखाई दे रहे पूरे विश्व की वो समस्त झाँकी उसमें जो झिलमिलाहट है वो परमेश्वर शिव की शक्ति है इसलिए उस परमेश्वर शिव की शक्ति को विरोध करने की शक्ति कहीं और न होने के कारण उस शक्ति को हम स्वतंत्र शक्ति कहते हैं पावर ऑफ एप्सॉलेट फ्रीडम हमको भी फ्रीडम है आप उठ के जा सकते हो कोई रोक नहीं आप मर्जी हो तो आ जाओगे मर्जी हो तो नहीं आओगे ये आपको फ्रीडम है लेकिन ये एप्सॉलेट फ्रीडम नहीं है क्या आपने इच्छा करते से बाहर चले गए इच्छा करते ही से यहाँ गए इच्छा करते से खाना तैयार हो गया ऐसा नहीं है आपने कुछ चीज़ के लिए आपने कहा कि मेरा घर का मकान होना तो आपको 50 साल तक कोशिश करना पड़ती तब जाके घर का मकान आता है आपने इच्छा करते से मकान तो नहीं बन जाता परमेश्वर की शक्ति इसलिए सॉल्यूट कही जाती है क्योंकि उसकी शक्ति का कोई विरोध है ही नहीं संभव ही नहीं है तो इसलिए वो शक्ति और इच्छा एक ही बात है वो उन्होंने इच्छा की परमेश्वर ने वो चीज़ उपलब्ध हो जाती क्योंकि जब उसका कोई विरोध नहीं होता तो वो इच्छा स्वयं पूर्ण हो जाती यही परमेश्वर शिव का स्त्रीण गुण है जो विमर्श के रूप से कहलाता है विमर्श है शक्ति एक पहलवान होता है जैसे अपन ने पिछली बार बात करी थी वो एक उसका शरीर होता है और उसी की शक्ति होती है ताकत होती है जब वो खाली शरीर तो खाली शरीर से वो पहलवान नहीं बनता जब तक उसमें शक्ति नहीं है और हम की खाली शक्ति तो शक्ति रहेगी कहाँ अगर वो पहलवान नहीं होगा तो। इसलिए दोनों मिलकर ही वो पहलवान है वो अपने आप में कुछ भी नहीं आने था अगर उसके पास शक्ति नहीं है तो ऐसे परमेश्वर शिव ने अपनी शक्ति को विमर्श रूप में जाना कि मुझमें एक क्षमता है लेकिन जब तक उस शक्ति का कोई उपयोग नहीं किया जाए जब तक उसको उसका कोई आनंद महसूस नहीं होता हर एक कोई अपनी क्षमताओं को तोलना चाहता है जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे में बहुत काव्यत्मकता है तो मैं कविता लिख के बताऊँ ना भाई संसार को कि मुझे ये कविताएँ लिखते आई अगर मैं कहूं कि हाँ मैं बहुत अच्छे से इलाज कर सकता हूँ तो क्लिनिक पर बैठूं मरीजों को देखूं और अगर ये करूं ही नहीं तो फिर मेरी उपयोगिता क्या तो मेरे जब तक अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करता तब तक वो शक्ति सुषुप्त अवस्था में है और वो सुषुप्त अवस्था दर्द देती है दुख देती है। क्यों दर्द देती है क्योंकि हम में क्षमता है लेकिन हम खुद ही नहीं जानते उस क्षमता को कि हम में है वो क्षमता क्योंकि हम जब तक उस क्षमता का उपयोग नहीं करेंगे तब तक वो किसी भी तरह से हमें प्रकट नहीं होगी और हम उसका आनंद नहीं ले पाएंगे इसलिए परमेश्वर शिव ने अपनी क्षमता को तोलने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ इस ब्रह्मांड का निर्माण किया कि मैं चाहता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ तो उसने एक ब्रह्मांड बनाया और वो बनाने में सफल था क्यों क्योंकि उसकी शक्ति का विरोध किसी और शक्ति से समय नहीं था वो जो चाहता था बना सकता था फिर वो सारे ब्रह्मांड के उसने नियम बनाए कि जो जो जीव बनाए कुछ जड़ बनाया कुछ पुष्प बनाए कुछ नदियां बनाएं अंतरिक्ष बनाया, तारे सितारे अंतरिक्ष और समय इस सबका निर्माण परशु ने कहा तो इन समस्त रूपों में वो अकेला ही विराजमान है हम सीमितता का अनुभव करते हैं एक माया की वजह से जो स्वतंत्र शक्ति है परमेश्वर की उसी स्वतंत्र शक्ति को शिव ने ब्रह्मांड बनाने के निमित्त माया के रूप में परिवर्तित कर दिया माया क्या है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स या कंचुक यानी हम कर सकते हैं शिव की तरह पर उतना नहीं उस स्वतंत्रता से नहीं एक सापेक्षिक स्वतंत्रता है हमारे पास एक सीमित स्वतंत्रता है एप्सॉलिट फ्रीडम नहीं है ऐसे ही हम जान सकते हैं ज्ञान शक्ति है हमारे पास लेकिन एक सीमा है उससे ज़्यादा हम नहीं जान सकते हमारे पीछे कोई खड़ा है तो भी हम उसको नहीं जान सकते भविष्य में क्या ना होने वाला हम नहीं जान सकते इसलिए हमारी जानकारियां बहुत सीमित कर दी गई हैं ये भी माया का एक दूसरा कोण है तीसरी बात तो परमेश्वर शिव जिसको हम आप तक काम बोलते हैं वो अपने आप में पूर्ण तृप्त है उसे कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं होती राग नहीं है उसके हृदय में कि मुझे इस चीज की कमी है क्यों कि समस्त वस्तुएं उसके अस्तित्व में ही हैं, पूरा ब्रह्मांड उसके अस्तित्व में है तो फिर उसको कमी किस चीज की हो सकती है इसलिए उसमें राग नहीं हम राग से ग्रस्त हैं सतत हम अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं जैसे हमको लगता है यह मिल जाए तो मुझमें पूर्णता आ जाएगी हम सतत पूर्णता की खोज में पूरा जीवन बिताते हैं अगर हम अंतर चिंतन करें तो हमको पाएगा हम कुछ ना कुछ चाहिए हमको हमेशा खाने को चाहिए पहनने को चाहिए ओढ़ने को चाहिए हमारे को अप्रिसिएशन भी चाहिए लोग हमारी तारीफ भी करें हमारी बात को समझें हमारी बात को सुने कभी भी वो सोचेगा कि मेरी कविताओं को पढ़ा जाए लेकर सोचेगा मेरी रचनाओं को पढ़ा जाए उस पर सम्मान मिले हम सतत एक इच्छा में जीते हैं जो सतत अधूरी बनी रहती इच्छा कभी पूर्ण होती नहीं क्योंकि जितनी भी इच्छा पूर्ण होती है उससे ज़्यादा कामना इच्छा पैदा हो जाती समस्त पूर्तियाँ जितनी भी जैसे स्त्री को बुद्ध कहते थे, थे कि वासना दुष्पूर है इस गड्ढे को भरना संभव नहीं है क्योंकि हम जितना डालते हैं ये उतना खाली हो जाता है और ज़्यादा ज़्यादा खाली होता है हम जितना जितना भरते हैं और ज़्यादा ज़्यादा खाली होता है इस तरह से इसको दुष्पूर कहा गया है कि इस इच्छा को हमेशा दुष्पूर है कभी इस इच्छा की हम पूर्ति नहीं कर सकते तो, तो परमेश्वर शिव आप तृप्त तो है हम सतत अतृप्त हैं इसके अलावा हम समय से बंधे हैं, वो समय से मुक्त है हम आज वर्तमान काल में जी रहे हैं और एक स्थिर गति से समय में चल रहे हैं हम न तो भूत में जा सकते हैं न उस गति से ज्यादा तेजी से भविष्य में जा सकते हैं ये हमारी काल में सीमांकन है परमेश्वर शुद्ध तीनों कालों में एक साथ है वो भूतकाल में भी है उ वर्तमान में भी और भविष्य में भी है उसके अंत तीनों एक साथ समाये हुए हैं लेकिन हम एक ही काल अंक में बांध दिए गए हैं इस तरह से हम काल के अधीन हैं और परमेश्वर शिव काल का स्वामी है इसलिए उसको महाकाल कहते हैं पंजाबी लोग उसको अकाल कहते हैं क्यों काल से परे है इसके अलावा जो अंतिम गुण हैं परमेश्वर शिव का वो है सर्वव्यापकता आल परवेडिंग और हम क्या है नियति में बंधे हुए हैं नियति का मतलब होता है लिमिटेशन इन स्पेस अंतरिक्ष के अंदर हमारे बांध दिए जाए हम इस शरीर के अंदर हैं इस शरीर से बाहर नहीं जा पाते अगर आज यहाँ पर आप हैं महेश्वर में तो आज आप अपने घर पर नहीं हो और जिस दिन आप घर पर हो तो आप इंदौर में नहीं हो इंदौर में तो महेश्वर में नहीं हो क्योंकि आप एक साथ भिन्न भिन्न स्थानों पर नहीं हो सकते परमेश्वर एक साथ समस्त कालों में और समस्त अंतरिक्ष में एक साथ है लेकिन हम एक कालखंड में एक ही जगह हो सकते सब जगह एक साथ हो सकते इन पांच भिन्नताओं को शिव और परमेश्वर को और मनुष्य को अलग कर दिया है वो माया जनित भिन्नताएं हैं और इस माया जनित भिन्नता को पार करना ही शिवत्वता पार करना है इन पांच सीमांकनों के बाहर अगर हम आ सकें देख सकें ये पांच पट्टियाँ हैं हमारी आँखों पर ये अज्ञान की पट्टियाँ हैं अगर ये खुल जाए जिनको कबीरदास जी बोलते थे कि घूंघट के पट खोल रहे तुझे पिया मिलेंगे क्योंकि पिया एन परमेश्वर के दर्शन हमको तभी होंगे जब हम इन पांच घूंघटों को हटाएँगे जब हम इनको हटाएंगे तब हमको वास्तविकता के दर्शन होंगे तो सत्य के दर्शन प्राप्त करने के लिए हमें इन सब के बाहर आना होगा तो इन सबके बाहर कैसे आया जाए जब तक हम किसी चीज के रहस्य को नहीं जानते तब तक हम उसके अधीन होते यह विश्व का नियम है जैसे आप कार चलाते नहीं आती तो ड्राइवर के अधीन है अगर आपको स्टेप ने बदलने ते नहीं आती तो जंगल में आप फंस गए कि आप कार तो ले गए किसी तरह लेकिन उस स्टेपनी बदलते नहीं आती गाड़ी पंचर हो गई अब आप, आप उसके आदि में लेकिन अगर आपके पास उसकी कला है ज्ञान है गाड़ी कैसे चलाई जाए स्टेपनी कैसे बदली जाए तो फिर आप स्वतंत्र हो तो जैसे ज्ञान मिलता है ज्ञान स्वतंत्र कर देता है नॉलेज इज लिबरेटिंग जितना ज्ञान आपको है उस ज्ञान का बोध आपको मुक्त करता है तो जब हमको माया से मुक्ति चाहिए तो माया के रहस्य को जानना जरूरी है जब हम माया के रहस्य को जानेंगे तो मुक्ति तो ये परमेश्वर शिव की जो स्वभाव माया का स्वभाव और इस विश्व का स्वभाव इसको बताने के लिए अभिनव गुप्त पादाचार्य जी ने पंद्रह श्लोक लिखे पहला कि वो प्रकाश रूप है उसको किसी प्रकाश उसके प्रकाश को ना तो मध्यम किया जा सकता है ना आवृत्त किया जा सकता है क्योंकि आवृत्त करना मध्यम करना उसके लिए असंभव है कि वो सर्वोत्तम प्रकाश है और हर वस्तु उसी से प्रकाशित है तो आप कोई आवरण भी लाओगे तो वो आवरण भी परशिव ही है और कुछ भी नहीं इसलिए हम उसको आवृत्त तो भी नहीं कर सकते दूसरी बात कि शिव और शक्ति अभिन्न है वो भी नहीं जानते कि मैं अलग अलग हूं ये तो हमने हमारी समझने के लिए एक्सप्लेन करने के लिए विवेचन करने के लिए हमने शिव और शक्ति को अलग कर दिया लेकिन शिव और शक्ति अभिन्न है उनमें दोनों में कोई तात्विक भेद नहीं है आत्यंतिक कोई भेद नहीं है ऐसा कोई भेद नहीं है जो दोनों को अलग कर सके क्योंकि अलग करना संभव ही नहीं है जैसे अगर हम कहो कि शक्कर में से मिठास अलग कर दो तो कैसे करेंगे शक्कर और मिठास शकर उसमें पुरुष गुण प्रकाश रूप है और मिठास उसमें विमर्श रूप से तो उस दोनों को हम अलग नहीं कर सकते ऐसे ही हम शिव शक्ति को अलग नहीं कर सकते अग्नि को दाहकता से अलग नहीं कर सकते कि हम दाहकता अलग कर दें और अग्नि को अलग कर दें संभव नहीं है पहलवान को अलग कर दे उसकी ताकत को अलग कर दे संभव नहीं इसलिए ये दोनों एक अभिन्न रूप से एक हैं शिव भी नहीं जानते कि शक्ति मेरे से कुछ अलग है तो हमने हमारी समझने की सुविधा के लिए शिव और शक्ति को अलग कर दिया अगर हम फिर भी अलग अलग बात कर रहे हैं शिव की तो पूरा ब्रह्मांड शक्ति है और इसका स्रोशिव है इसके बाद शिव सतत क्रियात्मक आगे उन्होंने बताया था शिव सतत क्रियात्मक है शिव कभी चुपचाप ने बैठ निष्क्रिय नहीं हो सकता उसकी क्रियाएं अक्रम क्रियाएं हैं क्रियाओं में भेद है कैसे कुछ क्रियाएं हम करते हैं और कुछ क्रियाएं शिव करता है दोनों में क्या वो अंतर है जैसे अपने अपने अंतर देखे जानने में करने में व्यापकता में तृप्ति में हर जगह उसका अंतर है क्रियाएँ भी उसकी और हमारी भिन्न है उसकी क्रियाएँ अक्रम क्रियाएँ कहलाती हैं और हमारी क्रियाएं क्रम क्रियाएं हैं हम क्रमिक रूप से ही कर सकते हैं जैसे हमको बचपन ही बिताना पड़ेगा तब हमारे पास किशोरावस्था आएगी उसके बाद ही फिर हमारी जवानी आएगी उसके बाद ही वृद्धावस्था आएगी इसको और हमको हम उलट नहीं सकते ना हम ये कह सकते हम एक साथ सब हो गए ये भी नहीं कर सकते ऐसा भी नहीं कर सकते पहले चित्र बना लो रंग बाद में ले आएंगे ये भी नहीं कर सकते हम। क्योंकि हम उन क्रमों के अधीन हैं क्योंकि हम समय के अधीन हैं समय में जब आधीनता होगी तो क्रम में अधीनता स्वाभाविक लेकिन परमेश्वर चूंकि वो तीनों कालों में बराबर से फैला हुआ है और अंतरिक्ष उसका अपना ही स्वरूप है अपना ही विकास है इसलिए उसमें किसी क्रमिकता का होना संभव ही नहीं वो सब कुछ कर सकता है भविष्य को पहले देख सकता है भूत को बाद में देखें क्योंकि उसके लिए किसी भी क्रम हो तो दोनों ही उसका स्वरूप है जैसे मैं अपने दाहिने हाथ को पहले देखूं देखूँ बाएं हाथ को बाद में देखूं चाहे बाएं को पहले देखूं दाहिने को बाद में देखूं क्योंकि दोनों ही मेरे अपना स्वरूप है इस तरह से परमेश्वर शिव का भविष्य भूत और वर्तमान तीनों उसके अपने स्वरूप है इसलिए उसमें किसी क्रमिकता की आवश्यकता नहीं अब वो जो पंचकृत्य करता है शिव वो सृष्टि करता है इस स्थिति बनाता है यानी उसका पालन करता है फिर उसका संवार करता है सृष्टि स्थिति और संवार ये उसके तीन मूल गुण हैं इसके अलावा वो तिरोधान करता है यानी अपने स्वरूप को छिपाता है आपको दिखता है ये तो पत्थर है ये तो मेरा मित्र है ये तो मेरा दुश्मन है ये तो व्यक्ति है एक तो कुत्ता है ये तो भविष्य की बात है ये तो भूत में चली गई हमको इनमें भिन्नताएँ दिखाई देती हैं क्योंकि उसके असली स्वरूप को उसने एक आवरण से माया के आवरण से हमारे सामने से सा अलग कर दिया इसलिए हम उसकी असलियत नहीं देख पा रहे हैं हम अपने आप की असलियत नहीं देख पा रहे हैं उस माया की वजह से इस तरह से उसने अपने आप को आवृत्त कर रखा है इसी का नाम है तिरोधान और अंतिम जो कृत्य है वो है अनुग्रह जो आपके आँख का पर्दा हटाए क्योंकि वो भी वही करेगा आप पुरुषार्थ करोगे और वो वो पर्दे को जब वो पर्दा हटेगा तो आपको सत्य के दर्शन हो जाएंगे तो सत्य के दर्शन करने के लिए आपको पुरुषार्थ करना है और परमेश्वर को अनुग्रह करना है आपके पुरुषार्थ से परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिलेगा और उस अनुग्रह से आप सत्य के दर्शन कर सकते हो इसलिए पांच कृत्य परमेश्वर शिव सतत करते अक्रम रूप से करते जिसे हमारी दृष्टि देखने की कैसी है अब इसको अपन यहाँ थोड़े से समझ लेते हैं कि जैसे ये शिव है वही वनस्पति के रूप में है वही एक चट्टान के रूप में है वही स्त्री पुरुष जीव जंतुओं के रूप में है वही अंतरिक्ष तारों के रूप में वही समय के रूप में और वही अंतरिक्ष के रूप में परमेश्वर शिव ने ये सारे रूप एक साथ रख रखे हैं एक साथ ऐसा नहीं है कि आज वो अंतरिक्ष बन गया तो आज कल जा समय बन गया तो परसु जा मनुष्य बन गया वो समस्त रूपों में एक साथ है लेकिन आप हम ये ज्ञान की दृष्टि है शिव की दृष्टि से अगर हम देखें तो पत्थर भी शिव है मनुष्य भी शिव है जमीन भी शिव है भूत भी शिव है वर्तमान भी शिव और भविष्य भी शिव है दूर भी शिव है पास भी शिव है ये किसकी दृष्टि है शिव की दृष्टि लेकिन अब हम एक चट्टान की दृष्टि से देखें वो मात्र चट्टान है वो चट्टान अगर जीव जंतुओं की तरफ निगाह भी करते हैं तो जानती है तो चेतन मैं जड़ हूँ जब मनुष्य अंतरिक्ष को देखता है तो बोलता है ये तो बहुत विहंगम है मैं तो एक अद्मा से इंसान हूँ क्योंकि हम अपनी सीमा देखते हैं हम उस विहंगमता को नहीं देख पाते समय अंतरिक्ष नक्षत्र तारे और जो कुछ भी अंतरिक्ष में बना है जीव जंतु जड़ चेतन ये सब कुछ अपने अपने रूप में एक चट्टान मनुष्य नहीं बन सकती मनुष्य अंतरिक्ष नहीं बन सकता लेकिन शिव सब एक साथ है तो जब हम अज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो हमको समस्त सीमाएं दिखाई देती हैं लेकिन हम जब ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो सब में अभिन्नता दिखाई देती है कि अच्छा चट्टान भी मैं ही हूँ शिव भी मैं ही हूँ जीव भी मैं ही हूँ भविष्य भी मैं ही हूँ अंतरिक्ष भी मैं ही तो हमारे में जो भिन्नता है वो समाप्त हो जाती है तो देखने के दृष्टि का फर्क है अब इसका एक उदाहरण से समझते हैं इस बात को कि एक समय में एक चट्टान बनी एक पहाड़ बना उस समय में बना क्योंकि उसको बनने में लगा मान लो हजार बरस बनने में लगे उस पहाड़ को क्योंकि ये जमीन जैसा कि हम जियोलॉजी में जानते हैं कि स्थिर नहीं है ये सतत चलनशील है जैसे दक्षिण से एक टुकड़ा आके टकरा के चीन से टकराया तो उससे भारत और चीन नज़दीक आ गए पहले बहुत दूर थे और जब नज़दीक आए तो टकराहट की वजह से हिमालय का आविर्भाव हुआ और हिमालय ऊपर उठता जा रहा है आज भी कुछ सेंटीमीटर हर साल ऊपर उठता जा रहा है और यही कारण है कि हिमालय की तलहटी में भूकंप पर होता आते हैं क्योंकि वो सतत चलायमान स्थिति है और जहाँ पर वो टकराहट है और यही कारण है कि हिमालय के दोनों तरफ की संस्कृतियों में बहुत भरक है कि वहाँ जो जीवधारा आगे बढ़ी और जो इस धरती पर जीवधारा आगे बढ़ी दोनों भिन्न भिन्न रास्तों से आगे बढ़ी इसलिए वहाँ की और यहाँ की संस्कृतियाँ बेहद भिन्न रही इतने नजदीक होकर भी हमारी संस्कृतियां बहुत अलग हैं तो ये जो पहाड़ है मानो हजार साल में बना ये प्रत्येक रूप से हजार साल बोल रहा हूँ हो सकता हो पचास हजार साल हो लाख साल हो लेकिन इतने लंबे समय में वो पहाड़ बना तो समय के अधीन बना अब हो सकता है कि दस लाख बरस बाद वो पहाड़ धूल में बदल जाए रोजाना उसका क्षरण हो रहा है हवा चलती तेज उसमें से कुछ पत्थरों घर्षण की वजह से धूल में परिवर्तित हो जाता है तो लाख दो लाख साल के बाद हो सकता है वो पहाड़ वहाँ से गायब हो जाए उड़ जाए हम क्या बोलेंगे समय के अधीन वो पर्वत बना पोषित हुआ और फिर वो संहार हो गया उसका हाँ, समय की दृष्टि ऐसी सीमित नज़र से हम देखेंगे तो पहाड़ बना रहा लाख बरस रहा दो लाख बरस रहा और फिर वो धूल में पर्वत तो तो खत्म हो गया यह दृष्टि हमारी सीमित दृष्टि और असीम दृष्टि क्या है वहां से क्या असीम दृष्टि यह है कि जैसे ही पहाड़ बनना शुरू हुआ उसी क्षण उसका क्षरण भी शुरू हो गया और जिस वस्तु से पहाड़ बना जो पहाड़ बनने के पहले थी वो भी शुरू थी और अब पहाड़ भी शिवरूप से बना उसका क्षरण हुआ और जो धूल है वह भी शिवरूप है इसलिए न कुछ बना कुछ नष्ट हुआ ना कुछ पाया ना कुछ खोया शिव था शिव ही रहा शिव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि वो ही था उसी ने पहाड़ का रूप रखा उसी ने फिर धूल का रूप रखा और जो समय भी शिव ही था, इसलिए लाख बरस बाद भी जब ज्ञान की दृष्टि से कोई देखेगा तो कहेगा कुछ भी तो नहीं हुआ पहाड़ बना धूल बनी शिव ने पहाड़ का रूप रखा फिर पहाड़ शिव ने धूल का रूप रखा और उसके बाद में आज भी वो तो वैसे ही फैला हुआ है उस ब्रह्मांड में जैसा था है ना कुल रत्ती भर फर्क आया नहीं जो था वही है इस तरह से जब योगी को जब हजार जन्म के लाख जन्म के बाद भी जब ज्ञान की दृष्टि मिलती है हमको परमेश्वर की कृपा से या गुरु की कृपा से या गंभीर स्वाध्याय से जब हमको ये दृष्टि मिलती है तो हमको ये बात का प्रबल बोध होता है कि न हमने कुछ खोया न हमने कुछ पाया हम जहाँ से चले थे परमेश्वर शुरू से और जैसे थे वैसे ही हमने ना कुछ इस ब्रह्मांड में खोया न इस ब्रह्मांड में कुछ पाया और एक किरदार करके चले गए जैसे अगर आपको एक गांव के अंदर रामलीला हो रही हो और आपको रावण का रोल दे दिया एक को राम का रोल दे दिया एक को सीता जी का रोल दे दिया अब वो सब अपना अपना रोल करके घर आए तो तुम बोलोगे क्या है तुम तो क्या थे क्या हो जाए कुछ भी नहीं था मैं जो था वही हूँ मैं तो खाली एक रोल करके आ गया घूम फिर के आ गया मस्ती करके वैसे ही हम सबको एक किरदार है जो परमेश्वर शिव अंतरिक्ष का भी किरदार करते हैं जीव जंतुओं का भी किरदार करते हैं भविष्य बोध वो, का भी किरदार करते हैं और समस्त जड़ चेतन जगत का भी किरदार करते हैं तो वो एक्टर्स हैं इसलिए उसका बड़ा कोई एक्टर नहीं ब्रह्मांड का सबसे बड़ा एक्टर होने के कारण उसको हम नटराज कहते हैं कि वो सबसे बड़ा अभिनय करता है सबसे बड़ा अभिनय करता है और ये संसार में जो चकाचक इधर उधर दिखाई देता है ये परमेश्वर शिव का नृत्य है जिसको हम परशु का नृत्य बोलते सकते उसके लिए नटराज की नृत्या नृत्य नर, नर, करती हुई दिखाई देती है हमको जब भी अभी कभी कोई कलाकार अगर नटराज का चित्र बनाएगा तो नृत्य करती हुई मुद्रा में दिखाई देगा तो यह परमेश्वर का नृत्य कोई एक स्थान पर होने वाला नृत्य नहीं है न कोई अंतरिक्ष में होने वाला ना कोई स्वर्ग में होने वाला नृत्य है वरण हमारे सामने जो कुछ दिखाई दे रहा है हमको ये परमेश्वर शिव का नृत्य ही है इन बातों को जानकर इस बोध को प्राप्त करके हृदय के अंदर एक असीम शांति स्थिरता और मित्रता का भाव पैदा होता है हृदय में प्रसन्नता के अलावा आत्मीयता का भाव भी पैदा होता है और यही एक प्रेम पैदा होता है प्रेम और मोह में फर्क है प्रेम समस्त को अपने में समाता है वो कुछ छोटी सी चीज़ के प्रति अपना तो और उसके बराबर से किसी के प्रति घृणा भी साथ ही साथ पैदा करता है क्योंकि जब हम लोन लेते हैं तो जैसे जैसे हमारे हाथ में धन आता है वैसे वैसे कुछ न कुछ हमारे साथ में ऋण भी आ जाता है कि अब हमको उसको चुकाना भी है लेकिन प्रेम किसी का ऋणी नहीं बनाता प्रेम आपको न ऋणी बनाता है क्योंकि ये परमेश्वर शिव का स्वभाव है प्रेम सीमित वस्तुओं पर कभी नहीं हो सकता और इसी संदर्भ में हम कहते हैं कि लव इज गॉड परमेश्वर ईश्वर परमेश्वर प्रेम है या प्रेम ही परमेश्वर है ये तभी हम कह सकते हैं कि जो उस प्रेम का स्वरूप व्यापक यूनिवर्सल हो उसके दायरे के बाहर कुछ भी ना हो अपने वाले उस प्रेम के दायरे में हो तो पराये भी हों मित्र हों तो प्रतिस्पर्धी भी हों स्वदेशी हों तो विदेशी भी हों सभी अगर उस दायरे में आते हैं तभी वो वास्तव में प्रेम है अन्यथा वो प्रेम है ही नहीं वो मोहक की सीमा में आ जाएगा तो हमारा प्रेम तब हृदय में पल्लवित होता है जब हम परमेश्वर शिव की रचना का रहस्य समझते हैं कि क्या रहस्य है कि हमको कुछ अच्छा लगता है कुछ बुरा लगता है कुछ सीमाएं महसूस होती हैं कुछ हृदय में टीस पैदा होती है कुछ पाने की इच्छा होती है सतत हम अधूरा महसूस करते हैं हम कुछ करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता जो होता है उस पर हमारा बस चलता इन सब चीज़ों के बीच अगर हम इन सब बातों का रहस्य समझें तो हम असीम शांति से भर जाएंगे कि ना कुछ खोया ना कुछ पाया ना खोने को कुछ था ना पाने को कुछ था जो कुछ था एक ड्रामा था एक ऐसी स्थिति थी जिस स्थिति में हमने अपने लंबे जीवन पर जीवन बिताते चले गए लेकिन हम उस खोज में शामिल ही नहीं हो पाए शायद और उस खोज में शामिल होते ही हमको समझ में आने लगा कि हम जिसको खोज रहे थे एक स्थिरता एक शांति नहीं खोजते हम खोजते हैं अरे यार बस आनंद मिल जाए शांति मिल जाए परेशान हो गया हूँ थोड़ा सुकून आ जाए तबीयत खराब है ज़रा ठीक हो जाए हम सतत जिस चीज़ को खोज रहे थे वो हमारा वास्तविक खोजने वाले का स्वभाव था हमारा अपने स्वभाव को हम खोजते खोजते पूरे संसार में घूम आते हैं जैसे उसी को साहित्य में बोलते हैं कि कस्तूरी ब्रग सारी दुनिया में घूमता है पूरे जंगल जंगल घूमता है लेकिन उसको ये नहीं समझ कि सुगंधि आ कहाँ से रही है इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है वो जिधर देखता है उसको लगता है इधर से ही आ रही है और बस उधर की तरफ चले जाता है यही हमारी भटकन है जब हम संसार में क्या क्या खोजते हैं एक तो सांसारिक वस्तुओं को खोजते हैं इज्जत है धन है दौलत है सुकून है इसके अलावा हम अध्यात्म भगवान को खोजते हैं कि भगवान मिल, भगवान मिल जाए भगवान मिल जाए भगवान मिल जाए तो भगवान को भी खोजा करते हैं तो भगवान को खोजेंगे कैसे भगवान ही भगवान को खोजने निकलेगा तो कैसे मिलेगा आप इस शरीर आप ये शरीर नहीं है इस शरीर के अंदर रहने वाले भगवान हैं ये शरीर जड़ है और आप चेतन हो ये चेतनता कॉन्शियसनेस या चैतन्य आपके वास्तविक अंतस का नाम है आपके अंदर के अंदर के अंदर जो आपका कोर एग्जिस्टेंस है जो आप अंदर आप वास्तविक में जो हो जो आपका वास्तविक परिचय है वो आपका परेशू किसी और कुछ हो भी नहीं सकता वही आपके अंदर से टकसाल की तरह शब्द निकालता है टकसाल की तरह कार्य निकालता है टकसाल की तरह आपको सब कुछ वो सांसारिक कार्य करवाता है लेकिन ये जड़ शरीर तो कर ही नहीं सकता आप अगर इंजन में पेट्रोल नहीं डालोगे और बोले कि ये इंजन ही चलना चाहिए तो इंजन कैसे चलेगा इंजिन तो तब चलेगा जब ईंधन डालोगे उसमें हमारे शरीर का ईंधन वो प्राण है और प्राण क्या है तो प्राक समित प्राण परिणता यानी सबसे पहले परमेश्वर ने प्राण का रूप लिया जब ब्रह्मांड बनाया तो सबसे पहले उसने प्राण का रूप लिया तो प्राण ही हमारा वास्तविक स्वरूप है और प्राण क्या है उसका भी वास्तविक स्वरूप कहें कि प्राण का अतीत क्या है रहस्य प्राण भी परमेश्वर शिव से सिवा कुछ भी नहीं उसकी चेतना ही हमारा वास्तविक स्वरूप है हमारी रियल आइडेंटिटी उस चेतना से है जो हमारे भीतर बैठकर इस शरीर को चला रही है अगर हम अंतर चिंतन करें थोड़ी सी देर के लिए भी तो हमको ये समझ में आएगा कि ये शरीर जड़ है जब हम कहते हैं कि इसको उठो हाथ को तो हाथ उठ जाता है हम जीवान को बोलते बोलो तो जीवान बोलने लग जाती जब हम के आँखों को मिर्च लो तो आँखें बंद हो जाती जब कहते हैं तो चलो पड़ जाओ शरीर को नीचे डिरा दो तो सोने का उपक्रम करने लग जाता है ये शरीर सचमुच में जड़ है और वो प्राण जो संवित है और उसको एक स्वतंत्रता प्राप्त वो पूर्ण स्वतंत्रता तो नहीं है जब तक इस शरीर में है तब तक उसको पूर्ण स्वतः सॉलिट फ्रीडम नहीं है क्योंकि उस फ्रीडम के अंदर ये शरीर की सीमाएं शामिल हैं लेकिन जब वो शरीर से मुक्त होगा तो उसको एप्सोलिट फ्रीडम प्राप्त हो सकती है कब जबकि मरने के ठीक पहले हम अपनी वासनाओं से मुक्त हों अन्यथा वासना पिंड आपको फिर शरीर दिला देगा फिर हमारे पीछे वाले पिंडदान कर देंगे हमारा और फिर हमको नया शरीर मिल जाएगा ये नया शरीर आपके लिए फिर नया बंधन पैदा कर देगा जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को आत्मा के रूप में चैतन्य के रूप में नहीं जानेंगे तब तक हम शरीरों से शरीर शरीरों से शरीर में खेलते चले जाएंगे। और मज़ेदार बात यह है कि उसकी संसार में उसकी दुनिया में हम अज्ञानवश अपने आप को खिलाड़ी समझने लगते मैंने उसको पछाड़ दिया बिजनेस में इतनी मैंने उन्नति कर ली मैंने इतना बड़ा डॉक्टर बन गया मैंने इतना बड़ा व्यापारी बन गया मैं इतना बड़ा आदमी बन गया मैंने ये कर लिया वो कर लिया क्योंकि हम अपने आप को खिलाड़ी समझते हैं सत्य तो ये है कि हम खिलौने बने रहते हैं गेंद की तरह खेले जाते हैं हमको इधर से उधर लुढ़काया जाता है और हम लुढ़कते चले जाते हैं ऐसा समझना कि ये लुढ़कना ही हमारा गौरव है इसी में हमारी शान है और इस तरह हम लुढ़कते चले जाते हैं इसके कई उदाहरण हैं जहाँ पर हम एक रेट रेस में भागते हैं एक संसारिक दौड़ में भागते हैं कि पैसा पैसा खूब चाहिए इज्जत इज्जत खूब चाहिए पॉलिटिकल पावर खूब चाहिए तो इन सब चीज़ के पीछे जब हम भागते हैं तो हम उस गेन की तरह लुड़काते जाते हैं और हमारे ऊपर बैठी एक अज्ञात माता बड़ी खुश होती है कि चले जा रहा है उस दिशा में जिधर इसको भेजना है मेरे को कि संसार को चलाने के लिए मुझे इसको अंधा करना था ये पूरी तरह से अंधा हो गया और उधर चले जा रहा है जिधर संसार को बढ़ाने की दिशा है लेकिन वही क्षमता वही शक्ति जब हम सत्य को जानते हैं तो हमको शिव की तरफ ले जाते उस समय में हम खिलाड़ी बन जाते हैं वास्तविक खिलाड़ी हम तब बनते हैं जब हम उस शक्तियों को अपने अधीन कर सकते हैं जो शक्ति हमें गेंद की तरह खेल रही है जिस शक्ति से हम खिलौने की तरह खेले जा रहे हैं जिस शक्ति से हम अंधे होकर कामनाओं की रस्ते पर भागे चले जा रहे हैं जिस शक्ति वो शक्ति हमको संसार के विकास की ओर ले जा रही है कि अभी तो तुमको और जन्म लेना है अभी तो तुमको चिड़िया बनना है अभी तुमको पाप करना है अभी तो तुमको पुण्य करना है अभी तुमको बहुत कुछ पाना है हमको उस दिशा ले में लेकिन योगी अंतर चेतना में इतना स्थिर हो जाता है समझ जाता है कि नहीं इस दौड़ से मुझे अब मुक्ति चाहिए ये दौड़ बहुत हो गई अब मुझे वापस अपने घर लौटना है जैसे मेले के अंदर बच्चा सुबह से शाम तक तो खूब मस्ती करता है लेकिन शाम को उसको लगता है अंधेरा होने लगा अब मुझे अपने घर लौट जाना चाहिए घर की याद आने लगती ऐसे ही किसी जन्म में हमको अंतर प्रेरणा होती कि बहुत हो गया अब मुझे आध्यात्मिक की जरूरत है मुझे अपने आत्मबोध की जरूरत है मुझे सेल्फ रिलाइजेशन की ज़रूरत है ताकि मैं अपने घर लौट सकूं। तो घर लौटने का रास्ता तभी मिलता है जब इस वक्त मनुष्य जन्म में चाबी हमारे हाथ में है। इसी समय है चाबी हाथ में कब छूट जाएगी नहीं कह सकते कब चाबी अपने हाथ से गिर जाएगी और उसके बाद हम फिर पता नहीं कब तक फिर उस चाबी के लिए भटकते रहेंगे उस तथा लाखों जन्म जैसे योगी लोग कहते हैं कि चौरासी लाख यूनि में घूमने के बाद फिर से आओगे उस चाबी को पकड़ने के लिए तो हो सकता है कि ये चाबी आज हमारे हाथ में है तो अगर हमको वास्तव में सर्फिलाईजेशन चाहिए आत्मबोध चाहिए या हमको उस परमेश्वर की स्वतोता से विलीनीकरण चाहिए एक बूंद की जो इच्छा है कि फिर से समुद्र में जा मिल जाऊँ वही हमारी आंतरिक इच्छा है और वही इच्छा समस्त दुखों का कारण है हम आंतरिक रूप से चाहते हैं कि हम शिव में विलीन हो जाएं हम आंतरिक रूप से चाहते हैं हम परमेश्वर शिव से एक हो जाएं जहाँ से हम चले थे हमारे घर पहुँच जाएं लेकिन हमारी ये अंधी दौड़ में हम उस घर से और दूर और दूर और दूर निकल जाते हैं और जब हमारा हृदय के अंदर इस बात की इच्छा जागृत होती है कि अब मुझे अब घर लौटना है बहुत हो गया बहुत दौड़ हो गई अब मुझे घर लौटना है तो जब वो लौटने की प्रबल इच्छा होती है तो वही शक्ति जो आपको खिलौने की तरह खेल रही थी गेंद की तरह लुढ़का रही थी वही शक्ति आपकी उंगली पकड़ के आपको शिव तक ले जाती क्योंकि उस शक्ति में यह है स्वतंत्रता कि वो आप जैसा चाहो आप उससे काम ले सकते हो कारण क्योंकि वो आपकी अनुगामी नहीं है आपकी शक्ति है आप शिव हो और वो आपकी स्वतंत्र शक्ति आप चाहो उसको वैसा उपयोग में ले सकते हो आप अपना स्वभाव को भूल जाओ अपनी शिवत्ता को भूल जाओ इस जड़ शरीर को मैं मान लो और उसके बाद में फिर उस संसार के खेल में शामिल हो जाऊं तो वो शक्ति आपको संसार में ले जाएगी शिव में ही वो क्षमता है कि वो अपने आप को भूल सकता है अपने आप को भुलावे में डाल सकता है वो एक चट्टान का रूप भी ले सकता है और उसमें भी आनंदित रह सकता है एक पेड़ का रूप भी ले सकता है उसमें भी आनंदित रह सकता है वह अंतरिक्ष का रूप ले सकता है उसमें भी आनंदित रह है और इन समस्त रूपों में एक साथ रहकर आनंदित होता है और वही आनंद उसका वास्तविक स्वरूप है आनंद शक्ति है परमेश्वर की और वही आनंद उसका विमर्श है तो परमेश्वर का जो विमर्श है उसमें इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति आनंद शक्ति चित्त शक्ति जिसके द्वारा वो अस्तित्व में आता है ये समस्त शक्तियाँ उसी एकमात्र स्वातंत्र शक्ति की भिन्न भिन्न धाराएँ जब वो इच्छा करता है इच्छा पूरी होती है वो संसार बनाना चाहता संसार बन जाता है वो जो संसार को बना के उसको जानना चाहता है कि मैंने कैसा बनाया वो है वो उसका ज्ञान है वो ज्ञान शक्ति वो विमर्श कर लेता है कि हाँ मैंने ये संसार बनाया जैसे एक बच्चा रेत का ढेला बनाता है अपने पैर के ऊपर खूब सारे रेत रखता है अपने पैर निकालता है फिर देखता है कि हाँ मैंने बढ़िया धरोधा बना लिया तो उस धरोधे का वो आनंद लेता है फिर उसको लगता नहीं चलो दूसरा बनाते तो फिर उसको फिर मिटा देते फिर से बनाने लगता है यही ऐसे ही संसार का खेल परमेश्वर शिव बनाते हैं वो चाहना चाहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ वो ऐसा करके देखते हैं फिर बोलते हैं चलो अब इसको बंद कर देते हैं, अपन नया खेल खेलेंगे तो इस खेल के दौरान उसके सिवा तो कोई है ही नहीं परमेश्वर के साम्राज्य में शिव के साम्राज्य में वो अकेला ही राजा है और अकेला ही प्रजा है वही प्रजा के रूप में है और वही राजा के रूप में है। उसके साम्राज्य में कोई दूसरा है ही नहीं तो वो समस्त किरदारों खुद निभाता है वो खुद के किरदार निभाता है प्रजा के किरदार निभाता है प्रजा की सुख सुविधा और दुखों का किरदार निभाता है और आक्रमक जो बाहर से आक्रमण होते हैं या जो विरोधी हैं उनका भी किरदार वो खुदे निभाता है इस तरह उसके साम्राज्य में उसके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं तो सर्वोच्च क्रिया मात्र शिव संपन्न कर सकता है सर्वोच्च क्रिया मतलब अक्रम क्रिया जो सृष्टि स्थिति संवार इन तीनों को एक साथ कर सके वो परमेश्वर शिव कर सकता है वो अनुग्रह और तिरोधन भी एक साथ कर सकता है आपके आंखें खोल भी सकता है और एक समय आंखें बंद भी कर सकता है आपकी तो इस तरह वह निरपेक्ष रूप से स्वतंत्र है उसकी स्वतंत्रता पर कोई ग्रहण लगना संभव नहीं है और जड़ अवस्था अपना विकास संसार के अन्य रूपों में नहीं कर सकते एक पत्थर चाहे कि मैं पुष्प बन जाऊं, एक पत्थर चाहे कि मैं जीव बन जाऊँ तो वो नहीं बन सकता क्यों क्योंकि वो उस जड़ अवस्था में उसकी सीमित चेतना की अवस्था में है लेकिन जब शिव चाहे कि मैं पत्थर बन जाऊं, तो बन सकता है क्योंकि उसकी मौज उसकी इच्छा उसकी स्वतंत्रता उसके स्वतंत्रता पर कोई बाधा नहीं आती तो जब हमको ये समझ में आता है कि पूरा ब्रह्मांड एक यूनिट है शिव का शरीर है शिव का विकास है वो जब चाहे उसको समेट भी सकते हैं शून्य आयाम में आ सकते हैं जब चाहे वो त्रियाआयामी हो सकते हैं और जब चाहे जैसे भूत भविष्य वर्तमान के रूप में भी फैल सकते तो हमको ये समझ में आने लगता है कि पूरा ब्रह्मांड के अंदर हम एक उस हमारा ऐसे है जैसे हमें एक स्क्रू है पूरी कार के अंदर एक पुर्जा है उसके बिना काम नहीं चल सकता अगर हम अलग होने का सोचें तो का, कार कार नहीं दे जाएगी इसलिए इस संसार का सबसे बड़ा आनंद है कॉपरेशन इस संसार का सबसे बड़ा आनंद है कॉर्डिनेशन तालमेल क्योंकि अगर ढोल ढोल हम पहले बजा लें कि सारंगी को बाद में बजा लेंगे नृत्य हम कल कर लेंगे तो नृत्य का मजा आएगा ना ढोल का न सारंगी का मजा आएगा मज़ा तब तो आएगा जब तीनों ताल मेल में एक साथ हो नृत्य भी हो तभी ढोल में बजे तभी अन्य वाद्य यंत्र भी बजे तो उसी समय हम उस नृत्य का आनंद ले सकते तो संसार का आनंद हम से दूर सिर्फ इसलिए है कि हम इनकॉर्डिनेशन करते संसार के साथ में संसार के साथ में कॉर्डिनेट करके नहीं चलते लय ताल मिला के नहीं चलते और यही हमारी गलती है अगर हमारे हृदय के अंदर सचमुच में अद्वैत समझ में आने लगता है तो आदमी बेहद प्रेमालु हो जाता है बच्चे जैसा हो जाता है सबके साथ में बहुत मोहब्बत प्यार से और अनुग्रह से कार्य करता है और सबके प्रति हृदय में एक कारुण्य भाव पैदा हो जाता है अंदर प्रेम सबके प्रति कारुण्य और यही एक यूनिवर्सल सिटीजन की पहचान जो विश्व नागरिक है उसकी यही पहचान है कि उसके हृदय के अंदर भेद नहीं होता अब हम उसके उसके विपरीत एक और बात करें कि कभी कभी ऐसी बातों से कभी ऐसा लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे आदमी को सारी दुनिया बेवकूफ़ बना देगी एक एक व्यक्ति आएगा बोलेगा साहब मेरे तुम्हारे चोरी करने आया हूँ तो तुम बोले ठीक करो भैया तुम्हें हो लेकिन हमको व्यवहार दर्शन में क्या करना है ये भी आध्यात्म को बहुत अच्छी तरह सिखाता है कि हमको अपने सांसारिक कर्तव्यों को सामाजिक मर्यादा में करते हुए हमारी दृष्टि बदलना है जो हम करते हैं जैसे एक चोरी को चोर कर, चोर को चोरी करते देखा आपने उसके खिलाफ गवाह देना है तो बिल्कुल दीजिए आप मजिस्ट्रेट हैं आपको किसी को मौत की सजा देना है अवश्य दीजिए लेकिन उसके हृदय के अंदर चिड़ से गुस्से से नहीं दे रहा है वो सजा अपने कर्तव्य बोध से दे रहा है यह अंदर की जो बात है हमारी वो सिर्फ हम जानते इसलिए कोई व्यक्ति क्या कर रहा है उस पर निगाह मत कर उसके अंदर को जब तक आप उसका अंतस को पहचानते नहीं जब तक उसके किसी भी क्रिया के ऊपर कोई भी टिप्पणी मत करिए आप कहेंगे यार यार बहुत बुरा काम कर रहा है एंटी सोशल वर्क कर रहा है हम कहते तो बहुत अच्छा काम कर रहा है सोशल काम कर रहा है लेकिन इन सबसे हटके जब तक हम उसके अंतस को नहीं जानते तब तक हम स्वार्थ स्वार्थ की वजह से भी कर सकता है उसको अभी पॉलिटिकल पोजिशन लेनी इसलिए हो सकता है कि वो अपने स्वार्थ की वजह से सोशल वर्क कर रहा है इसलिए जब तक हम उसके अंतर क्योंकि प्रेमवश किया गया कार्य ही परमेश्वर का कार्य है और प्रतिस्पर्धा के लिए किया गया कार्य यश पाने को किया गया कार्य धन पाने को या सामाजिक स्थिति पाने के लिए कोई किया गया कार्य वो वो परमेश्वर को पसंद नहींकंडिशनल लव हो या कोई कार्य आप अनकंडिशनल करते हो कि भैया गरीब सोया है मेरे पास दो कम्बल पड़े एक तू ओढ़ है ना लेकिन तूने कहा कि नहीं नहीं 50 कंबल लो सब गरीबों को उड़ाओ अपने को सावन का महीना है इसके अंदर अपने को धर्म इकट्ठा करना है तो वो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो गैर धार्मिक कार्य है क्योंकि जो कार्य आप अपने स्वार्थवश करते हो वो गैर धार्मिक है और निस्वार्थ रूप से करते हो अपना कर्तव्य बहुत समझ के तो फिर अर्जुन की तरह आप अपने सामने वालों का संवार भी करते हो तो वो धार्मिक कार्य है क्योंकि वो जानता था कि ये मेरा कर्तव्य है अर्जुन जानते थे कि इनका संहार करना मेरा कर्तव्य क्यों जानते थे क्योंकि गीता का बोध के बाद में लड़ाई शुरू हुई लड़ाई पहले शुरू हो जाती और अर्जुन अगर उनका वध करते जो सामने उनके गुरुजन खड़े थे जो बड़े पिताजी खड़े थे जो दादाजी खड़े थे तो उनका वध करने का पाप लगता उसको लेकिन वो जानता था क्यों जानता था कि उसको गीता का बोध इसी दिया गया ताकि वो ज्ञान मिल जाए उसको उसके बाद वो पाप पुण्य से परे हो जाए पाप पुण्य से परे होने के लिए अद्वैत की भावना के सिवा दुनिया में कोई तरीका नहीं आप जानो मेरी उंगली मेरी आँख में चली गई थी उंगली पापी नहीं हो जाती क्योंकि आँख मैं ही हूँ उंगली में मैं ही हूँ लेकिन अगर मैं जानूँ कि उंगली दूसरे की है तो मैं उस पर दावा ठोक दूंगा इसने मेरी उंगली आँख में डाली मेरा झगड़ा शुरू हो जाएगा उससे क्यों क्योंकि वो अलग है मैं अलग हूँ लेकिन मेरी उंगली मेरी आँख में गई तो कोई पाप पुण्य का लफड़ा नहीं है इसलिए पाप पुण्य से बचना है पाप पुण्य के पार जाना है तो हमको अद्वैत की भावना इकट्ठा बढ़े पूरा ब्रह्मांड एक यूनिट इस ब्रह्मांड के अंदर मात्र एक है दो है ही नहीं यही अद्वैत की मूल भावना है और यही अद्वैत की मूल भावना हमको पाप पुण्य के बंधन से मुक्त कर देती है और तभी उपनिषद कहते हैं कि न पापम न पुण्यम न पाप है न पुण्य है लेकिन कब जब आप इस अद्वैत की भावना को ब्रह्म के साम्राज्य को समझ जाओ जब तक आप ये समझते हो कि मैं मैं हूँ और तुम तुम हो तब तक पाप भी है और पुण्य भी है और जब तक पाप है और पुण्य है तब तक कर्म है और जब तक कर्म है जब तक कर्म के बंधन हैं और जब तक कर्म के बंधन हैं तब तक पुनर्जन्म है और जब पुनर्जन्म है तो फिर से पाप और पुण्य के बंधन है इसलिए इस चक्कर के बाहर आना ही संभव नहीं है जब तक कि हम अद्वैत को नहीं समझें इसीलिए कहते हैं कि ज्ञानान मुक्ति क्योंकि मुक्ति के पहले ज्ञान होना जरूरी है मुक्ति का मतलब होता है वो स्थिति जब हम अपने चैतन्य स्वरूप को ही अपना वास्तविक स्वरूप समझें कि माई रियल आइडेंटिटी मई माई रियल आइडेंटिटी इज कॉन्शियसनेस चैतन्य ही मेरा वास्तविक परिचय है शरीर मेरा परिचय नहीं है नाम मेरा परिचय नहीं गाँव या राष्ट्रीयता मेरा परिचय नहीं है ये मेरे टेरेस्ट्रियल परिचय है मेरा सांसारिक परिचय है कि मैं भारतीय हूँ मैं हिंदू हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मैं वैश्य हूँ या महेश्वर का वाला हूँ या कहाँ का रहने वाला हूँ कितना पढ़ा लिखा हूँ क्या धंधा करता हूँ ये हमारे सापेक्षिक परिचय है इन परिचयों में भेद संभव है बदलाव संभव है मैं कहूँ कि मैं जवान हूँ लेकिन मैं हमेशा कैसे रहूँगा मैं बोलूँगा आज कि मैं सुंदर हूँ कल बदसूरत हो सकता इसलिए ये मेरे जितने सांसारिक परिचय हैं मेरा अंतिम परिचय नहीं है मेरे वास्तविक परिचय या रूट मेरा रूट परिचय मेरा कॉस परिचय जो मेरा अपना वास्तविक <laughs> परिचय है वो है चैतन्य उस परिचय को मेरे से कोई नहीं छीन सकता ना उसमें कोई सेल लगा सकता है ना उसको कोई जला सकता है ना कोई काट सकता है वो मेरा अंतिम और वास्तविक परिचय तो उस वास्तविक परिचय पर जब हम टिक जाते हैं और हम संसार को उस जगह बैठ के देखते हैं। कि यह मैं हूं और अब मेरा ये संसार है तो उस संसार को जैसे देखेंगे वैसे अपने शरीर को भी देखेंगे क्योंकि हम उसके अंदर चले गए हमारी दृष्टि वहां से शुरू होगी जहां पर हम हैं अगर हम चमड़ी को अपना मानते हैं तो हमारी चमड़ी के बाहर दृष्टि शुरू होगी तब चमड़ी मैं हूं और बाकी संसार है तो उस द्वेत का नाश करना उसको अंत करना असंभव हो जाता है जब ये चमड़ी के भीतर के भीतर के भी भीतर जिसको महाला बोलते हैं या रियल कोर बोलते हैं उस कोर के अंदर जब मैं स्थिर हो जाता हूँ मेरे अस्तित्व में स्थिर हो जाता हूँ वही आत्मबोध है सेल्फलाइजेशन है वही केंद्र है जिस केंद्र पर जाने के लिए संसार के समस्त आध्यात्मिक गतिविधियाँ की जाती तो हम उसी की बात करते हैं और वही केंद्र उसको हम पर बोलते हैं यहाँ पर हमारा डमरू वाला शिव नहीं है ना कोई रुद्राक्ष वाला शिव है ना कोई शिवलिंग वाला शिव है इन समस्त शिवों को प्रणाम लेकिन हमारा वास्तविक प्रणाम है उस आंतरिक चैतन्य को जिस चैतन्य की वजह से हमारा अस्तित्व है हम अपने रूट कॉज को, को प्रणाम करते हैं हमारे अंतिम कारण को प्रणाम करते हैं हमारे पिता के पिता के पिता, के पिता की श्री जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पर हम प्रणाम करते हैं कि हमारा प्रणाम हमारे आदि अस्तित्व को वही शिव है शिव की परिभाषा मंदिर में नहीं है न किसी चित्र में है न किसी डमरू में है न किसी तिलक में है शिव की वास्तविक आइडेंटिटी आपके भीतर आपके अस्तित्व में है उसको जब हम पहचानेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि समस्त ब्रह्मांड उसी शिव का विकास है जब हम इस भावना में जियेंगे एक दिन के लिए नहीं एक मिनट के लिए नहीं बल्कि पूरा जीवन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जीवन बदल जाएगा जब हम बोलेंगे तो शिव की तरह बोलेंगे जब खाएंगे तो शिव की तरह खाएंगे, जब लड़ाई झगड़ा करेंगे तो भी शिव की तरह लड़ाई झगड़ा करेंगे लड़ाई झगड़ा तो होता है इस हाथ के इस हाथ से भी होता है कभी कभी इस हाथ पर मच्छर बैठ जाता है तो हम मारते हैं तो लड़ाई झगड़ा होगा बोलचाल होगी प्रेम मोहब्बत होगी लेकिन वैसी होगी जैसे शिव करता है वैसी नहीं होगी जैसे जीव करता है जीव करता है लड़ाई करता है तो खींच खा के करता है उसका हृदय में क्रोध पैदा होता है प्रतिस्पर्धा पैदा होती है घृणा पैदा होती है तब जाके वो लड़ाई करते हैं और फिर हमारी लड़ाई होगी वैसे अर्जुन की तरह जिसके हृदय में क्रोध नहीं था कर्तव्य हुए बोध था तो जब हम सांसारिक कार्य को सब करना है चोर आ जाए तो उसको पुलिस के हवाले भी करना है डाकू आ जाए उसका सामना भी करना है पत्नी बीमार पड़ जाए उसका इलाज भी कराना है लेकिन दृष्टि के अंदर से वो प्रेम कभी खत्म न हो यही शिव संदेश तो आज की बात अपनी ही समाप्त करते हैं